तत्व चिंतन मनोनिग्रह का मनोविज्ञान तीन गंदे विचारों से मुक्ति पाने का उपाय जब हम यह अभ्यास निष्ठापूर्वक शुरू करते हैं तब एक बड़ी बाधा हमारे मन में आती है और वह है गंदे विचार हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी ऐसे घिनौने और कुशित विचार मन की सतह पर उभर आते हैं और हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है हम सोचने लगते हैं कि इससे तो हम तभी अच्छे थे जब अभ्यास नहीं शुरू किया था तब हमारा मन इतना खराब तो नहीं होता था और ऐसा सोचकर हम अभ्यास छोड़ने का विचार करने लगते हैं एक भक्त ऐसी ही समस्या से परेशान हो श्री राम कृष्ण के पास पहुँचा और उनसे सारी बातें निवेदित की श्री रामकृष्ण ने उसे उत्साह उस देते हुए एक सरोवर का दृष्टांत दिया जो कीचड़ से भरा था पर जिसका जल निर्मल दिखता था उसमें कोई एक कंकड़ी भी फेंक दे तो धीरे धीरे नीचे से गंदगी ऊपर आकर जल को गंदला करने लगती थी गांव के लोगों ने निश्चय किया कि सरोवर के कीचड़ को साफ करेंगे लोग जैसे जैसे साफ करते गए जल अधिकाधिक गंदला होता गया अब एक स्थिति यह भी हो सकती थी कि जल को पहले से भी अधिक गंदला देख कर वाले सरोवर को साफ करना ही बंद कर देते पर उन्होंने ऐसा नहीं किया वे साफ करने में लगे रहे और जब सरोवर साफ हो गया तब उसमें कई हाथी भी उतर जाए जब गंदला होने का नहीं जल गंदला होने का नहीं श्री कृष्ण यह उदाहरण देकर भक्त को अपना अभ्यास जारी रखने का निर्देश देते हैं और सुझाव देते हैं कि गंदे विचारों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए उनके प्रति उदासीनता बरतनी चाहिए उपेक्षा का भाव रखना चाहिए और अभ्यास के क्रम को बनाए रखना चाहिए इससे गंदे विचारों का उठना धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक दिन बंद ही हो जाएगा 330. अभ्यास के अन्य तरीके तब मैं वशिष्ठ गुफा में था स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी के निर्देशन में साधना कर रहा था एक दिन रामकृष्ण मठ मिशन से संबंधित मेरे परिचित एक भक्त वहाँ आए अकस्मात मुझसे भेंट हो जाने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें ध्यान का अभ्यास जम नहीं रहा था किसी से उन्होंने पुरुषोत्तमानंद जी के बारे में सुना और मार्गदर्शन लेने वहाँ आ उपस्थित हुए स्वामी जी के सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी स्वामी जी ने उनको अभ्यास का उपाय बतलाते हुए कहा देखो तुम तो श्री कृष्ण देव के उपासक हो तुम्हें अपने गुरु से उनका इष्ट मंत्र मिला है तुम अपने मन को उनके नाम रूप लीला धाम में लगाए रखना तुम कहते हो कि तुम्हारा मन एक जगह बैठता नहीं वह कैसे बैठेगा उसका तो स्वभाव ही चंचल रहना है मन में बड़ा वेग है और तुम अकस्मात उसे वेग शून्य कैसे कर सकते हो मन जब घूमता ही घूमना ही चाहता है तो उसे घूमने का एक लोकस घेरा दे दो श्री रामकृष्ण से संबंधित जितने भी स्थान हैं वे उनके धाम हैं तुम मन को उन स्थानों में चक्कर लगाने दो श्री रामकृष्ण ने वहाँ वहाँ पर जो जो लीलाएँ की थी मन में उठे उन्हें उठाओ इस प्रकार उन सभी स्थानों में वे ही दिखाई देंगे नौबत खाने में बाबू की कोठी की छत के ऊपर गंगा के घाट पर फुलवारी में काली मंदिर में राधाकांत और द्वादश शिव मंदिरों में बेल बेलतला में पंचवटी में मन को घूमने दो उनके कमरे में मन विभिन्न भक्तों के साथ उनका दर्शन करता रहे उनका वार्तालाप सुनता रहे इस तरह मन को इस एक लोकस में उनके धाम के घेरे में बांधो मुख से उनका नाम जपो मन की आंखों से सतत उन्हें और उनकी लीलाओं को देखते रहो देखोगे इस अभ्यास से मन क्रमशः श्री राम कृष्ण में अधिकाधिक एकाग्र होता जाएगा घेरा सिमटता जाएगा और एक अवस्था ऐसी आएगी जब केवल वे ही रहेंगे अभ्यास का यह एक दूसरा प्रकार है यहाँ पर साधक अपने अपने इष्ट देवता के नाम रूप लीला धाम की साधना कर सकते हैं मां शारदा अपनी खाट पर बैठी हुई भक्तों से आई चिट्ठियाँ सुन रही थी चिट्ठियों में कुछ ऐसे कथन थे मन को वश में नहीं किया जा सकता आदि आदि मां इन पत्रों को सुनकर आवेश भरे स्वर में कहने लगी यदि कोई रोज पंद्रह से बीस तक जब करता है तो मन स्थिर होता है यह बिल्कुल सत्य है मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है पहले ये लोग इसका अभ्यास तो करें और यदि असफल हो जाए तो भले ही शिकायत करें भक्तिपूर्वक जप का अभ्यास करना चाहिए पर यहाँ तो करेंगे नहीं वे करेंगे कुछ नहीं और केवल शिकायत करते रहेंगे मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ यह अभ्यास का एक तीसरा प्रकार है पर यहाँ एक चेतावनी की बात है कि जिसने अभ्यास अभी ही शुरू किया है उसके लिए अचानक एक दिन में भगवान के नाम का बीस हजार जप करना उचित नहीं है पहले अपनी शक्ति को देखते हुए साधक गुरु के निर्देशानुसार जप की संख्या बांध ले फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाता रहे